आर्य ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 19वां मंत्र पढ़ा गया आज के मंत्र में बताया है हे सोम राजन ईश्वर को संबोधन करके बताया गया है कि हे ईश्वर आप त्व आप सोम सब का सार निकालने वाले हैं तो ईश्वर सब का सार निकालने वाला है इस थे का अर्थ है कि ईश्वर सबका सार समझने वाला है सार निकालने का मतलब यहां जलूस जूस निकालना नहीं जैसे हम तोरी का जूस निकाल लेते हैं सेब का जूस निकाल लेते हैं सार यहां सार से वो मतलब नहीं है सार मतलब सबके अंदर की बात को समझने वाला तो ईश्वर सबका सार निकालने वाला है अर्थात सबको समझता है सबके मन की बात को जानता है फिर लिखा है प्राप्य स्वरूप हे ईश्वर आप प्राप्य स्वरूप हैं प्राप्त करने योग्य है ईश्वर प्राप्त करने योग्य है जानने योग्य है ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए अर्थात जानना चाहिए स्थान की दृष्टि से तो सबको प्राप्त ही है ईश्वर सर्वव्यापक है सबको प्राप्त है सबके अंदर विद्यमान है इसलिए सबको प्राप्त है स्थान की दृष्टि से ईश्वर दूर नहीं है जहाँ हम हैं वहीं ईश्वर है दोनों पास पास हैं एक ही स्थान पर है फिर भी कह रहे हैं कि वो प्राप्त करने योग्य है तो यहां प्राप्ति का है जानना ज्ञान ईश्वर जानने योग्य है सब लोग यानी सब जीवात्माएं ईश्वर को प्राप्त हैं फिर भी जानती नहीं एक व्यक्ति ताले की चाबी ढूंढ रहा था इधर देखा उधर देखा सब जगह देखा चाबी नहीं मिली चाबी उसकी जेब में थी अब जेब में नहीं देखा और सब जगह ढूंढता रहा अपनी जेब में नहीं देखा तो चाबी उससे दूर तो नहीं है चाबी तो प्राप्त है उसको उसके पास ही है पर उसको ज्ञान नहीं कि चाबी मेरी ही जेब में और वो बाहर ढूंढ रहा है यही स्थिति ईश्वर के संबंध में भी है सब लोगों की ईश्वर सबके पास है पर लोग जानते नहीं है कि ईश्वर हमारे पास ही वो उसको ढूंढने के लिए दूर दूर यात्राएं करते हैं कोई चार धाम की यात्रा कर रहा है कोई बालाजी तिरुपति जा रहा है कोई वैष्णो देवी जा रहा है और कोई नासिक जा रहा है कोई उज्जैन जा रहा है कोई वाराणसी जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है हरिद्वार जा रहा है वो भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और वैसे बात करेंगे तो पूछेंगे भाई भगवान कहाँ रहता है तो कहेंगे सब जगह अरे भाई जब सब जगह रहता है तो फिर वो दूर दूर क्यों जा रहे हैं वो तो सभी जगह है आपके पास भी है जहाँ आप घर में रहते हैं वहाँ भी है फिर इधर उधर जाने की क्या आवश्यकता है फिर भी लोग जाते आते हैं इसका मतलब है वो जानते नहीं ये जो कहते हैं कि ईश्वर सब जगह रहता है ये तो सिर्फ शाब्दिक बात है शब्दों से स्वीकार करते हैं हां भगवान सब जगह रहता है पर इस बात को वो समझते नहीं जानते नहीं है कि ईश्वर वास्तव में सब जगह रहता है जब सब जगह रहता है तो हमारे अंदर भी है बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं और ये बाहर की क्रियाकलाप की कोई आवश्यकता ही नहीं अपने अंदर ही आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करें ईश्वर वहीं मिल जाएगा इसलिए कहा कि ईश्वर प्राप्त करने योग्य है तो उसको प्राप्त करना चाहिए मतलब जानना चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करें लंबे समय तक अभ्यास करें तपस्या करें ईश्वर का ध्यान करें व्यवहार में नियम नियम का पालन करें अच्छे काम करें बुराई से बचें इस तरह से काम करेंगे तो ईश्वर को हम जान लेंगे समझ में आ जाएगा ईश्वर और धीरे धीरे उसकी अनुभूति भी होने लगेगी यह है प्राप्त करने का अभिप्राय ईश्वर की अनुभूति करना तो ईश्वर अनुभूति करने योग्य है फिर बताया शांत आत्मा त्व शांत आत्मा आप शांत आत्मा हो असी तम सोम असी आप शांत हो सोम का अर्थ होता है शांत और शांति देने वाला चंद्रमा को भी सोम कहते हैं वो शांति देता है जल पानी को भी सोम कहते हैं वो भी शांति देता है जब कोई आदमी थोड़ा सा घबराहट में हो दुखी हो तो उसको थोड़ा पानी पिलाते हैं पानी पियो थोड़ी शांति मिलेगी तो ईश्वर भी सोम है वो भी शांति स्वरूप है शांत है और शांति देता है जो बेचारा उदास हो परेशान हो दुखी हो वो एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करे भगवान से प्रार्थना करे उसकी स्तुति करे तो ईश्वर उसको शांति देता है शक्ति देता है और ज्ञान भी देता है वो ईमानदारी से पूछे ईश्वर से कि मेरी ये समस्या चल रही है मुझे कुछ समाधान बताए तो ईश्वर उसको समाधान भी बताता है उसका रास्ता भी बताता है ये करो ईश्वर तो बताता है आगे व्यक्ति स्वतंत्र है वो उसकी बात सुने ना सुने ईश्वर की सुझाव माने ना माने वो उसकी इच्छा है लेकिन ईश्वर अपना काम पूरा करता है वो बताता रहता है ईश्वर तो बिना पूछे भी बताता ही रहता है सारा दिन जब कोई व्यक्ति गलत योजना बनाता है तो उसको भय शंका लज्जा ईश्वर तत्काल उत्पन्न करता ही रहता वो पूछे या ना पूछे ईश्वर का काम जारी रहता है और कोई अच्छी योजना बनाता व्यक्ति अच्छा काम करने की तो ईश्वर उसको आनंद उत्साह निर्भयता ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ कराता रहता है अंदर अंदर मन में इस प्रकार से ईश्वर अपनी सूचना पूरी देता है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता अब तो व्यक्ति की अपनी इच्छा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ईश्वर की सूचनाओं से लाभ उठाए या ना उठाए जो व्यक्ति सावधान हो रहता है बुद्धिमान है धार्मिक है सदाचारी है चरित्रवान है जिसके पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे हैं इस जन्म के भी अच्छे हैं माता पिता ने अच्छे दिए और वो सावधान रहता है वो ईश्वर की इन सूचनाओं से लाभ उठाता है तो जब कोई वो गलत योजना बनाता है ईश्वर उसको सूचना देता है ये गलत है उसके भय अंदर भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है तो वो सावधान हो जाता है भाई ये काम ठीक नहीं है नहीं करना तो वो उस काम को बंद कर देता है और उस गलती से बच जाता है और अगर वो अच्छी योजना बनाता है सेवा की परोपकार की तो ईश्वर उसको आनंद उत्साह देता है अंदर से वो ईश्वर की सूचना है तो जो सावधान व्यक्ति है वो उसका लाभ उठा लेता है और वो उसका पालन करता है उस काम को कर लेता है ऐसे व्यक्ति सारा दिन खुश रह सकता है खूब आनंदित रह सकता है ईश्वर के सुझाव को सुनते रहो मानते रहो उसके अनुसार चलते रहो सारा दिन व्यक्ति खुश रह सकता है तो इस प्रकार से ईश्वर शांत आत्मा है शांत स्वरूप है शांति देता है सुख देता है आनंद देता है और भय को दूर करता है अच्छे काम करेंगे तो निर्भयता आदि सब गुणों की प्राप्ति ईश्वर से होती है फिर कहते हैं सतपति ही आप सत्य है। सत का मतलब अच्छे लोग सत पुरुष आप सब सत पुरुषों का पति ही पालन करने वाले हैं जो अच्छे लोग हैं आप उनका पालन करते हैं पालन का अर्थ है रक्षा करना तो ईश्वर अच्छे लोगों की रक्षा करता है जो खराब लोग हैं उनको दंड देता है यहां रक्षा से तात्पर्य या पालन से तात्पर्य है उनको विशेष सुविधा देना जो अच्छे काम करते हैं उसको कर्म का फल मिलना चाहिए ईश्वर न्यायकारी है जो अच्छे काम करते हैं ईश्वर उनको विशेष सुविधा देता है उनको सुख देता है शांति देता है उत्साह बढ़ाता है इस तरह से उनका पालन करता है उनकी बुद्धि को बढ़ाता है उनके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता है इस प्रकार से ईश्वर सत्पुरुषों का पालन करने वाला है और जो दुष्ट पुरुष हैं गलत काम करते हैं झूठ छल कपट चोरी बेईमानी आदि आदि इस तरह के बुरे काम करते हैं और भी ख़राब काम करते हैं इससे भी खराब काम बहुत सारे हैं तो ईश्वर उनको दंड देता है तो इस प्रकार से यहाँ भी प्रायः समझना चाहिए पालन करने का जो ईश्वर की बात मानते हैं उनको ईश्वर विशेष सुख देता है ज्ञान बल आनंद देता है जो नहीं मानते उनको दुख भय और ये चिंता तनाव आदि आदि इस तरह से दंड देता है और आगे भी दंड देता है जितना जितना बुरे काम बढ़ते जाएंगे उतना उतना दंड भी बढ़ता जाएगा इस प्रकार से वो पालन करता है तो जो अच्छे काम करने वाले हैं ईश्वर उनकी रक्षा करता है फिर कहते हैं त्व राजा हे hey ईश्वर आप सबके राजा हैं ये तो सरल बात है सभी जानते हैं ईश्वर सबका राजा है सबके कर्मों का अध्यक्ष है सबका न्यायाधीश है सबके कर्मों का हिसाब रखता है ठीक समय आने पर वो सबके कर्मों का फल देता है इसलिए वो सबका राजा है वैसे राजा शब्द का जो मूल धातु अर्थ है वो है चमकने वाला राजरी दीप्त धातु है संस्कृत में तो इसका अर्थ है दीप्तिमान चमकने वाला तो ईश्वर राजा है सारी दुनिया में चमकता है जो चमकता है उसको स्टार कहते हैं आजकल भी स्टार कहते हैं कोई टीवी स्टार है कोई फिल्म स्टार है कोई क्रिकेट स्टार है वो स्टार इसीलिए कहते हैं वो चमकते हैं उनको बहुत लोग जानते हैं उनकी बहुत प्रसिद्धि होती है तो चमकने का मतलब ऐसे सूर्य की तरह चमकना नहीं है प्रसिद्धि होना लोग उनको बहुत जानते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं यही चमकने का मतलब तो राजा भी है वो जो देश का राजा है वो भी चमकता है उसको सब देश के लोग जानते हैं तो किसी भी देश का जो प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति उसको सब जानते हैं उसकी रोज़ सूचनाएँ निकलती रहती हैं और सबको पता ही रहता है कि अब कौन प्रधानमंत्री है कौन राष्ट्रपति है तो वो सब में चमकता है इसलिए उसको राजा कहते हैं ईश्वर भी राजा है वो सारी दुनिया में चमकता है जापान के प्रधानमंत्री का नाम शायद आपको ना मालूम हो चीन के रूस के मंगोलिया के हैं और कैनेडा के प्रधानमंत्री का नाम शायद आपको न मालूम हो पर ईश्वर का तो सबको पता है वो सारी दुनिया का राष्ट्रपति है सब दुनिया में सबसे बड़ा राजा है उसको तो सब लोग जानते हैं इसलिए उसको राजा कहा उत और वृत्र और हे ईश्वर आप वृत्र का हनन करने वाले हैं हा माने हनन करने वाला नष्ट करने वाला और और भी इसके अर्थ हैं वृत्रहा के तो वृत्र कहते हैं बादल को मेघ तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं वृत्र मेघ के रचक हो मेघ के रचने वाले बनाने वाले और धारक हो और मारक हो तीनों बातें। ईश्वर मेघ यानी बादल को बनाता भी है धारण भी करता है और फिर अंत में नष्ट भी कर देता है तो ईश्वर ने सूर्य बनाया समुद्र बनाए नदियां बनाई ये सारी चीजें बनाई सूर्य को चमकाया खूब तेज चमकाया गर्मी पैदा की इस प्रकार से सूर्य की गर्मी से जो समुद्र और नदियाँ हैं इनका पानी ऊपर उठता है भाप बनकर के ऊपर उठता है और वो ऊपर उठता है और हवा के साथ ऊपर चलता जाता है बादल बन जाता है इस प्रकार से ईश्वर मेघ का रचक है रचना करने वाला बनाने वाला और फिर वो बादलों को हवा में उड़ाता रहता है एक ख़ास तापमान पर हवा में बादल उड़ते रहते हैं वो ईश्वर ने सारी व्यवस्था कर रखी है तो समुद्रों से नदियों से तालाबों से ईश्वर पानी को ऊपर उठाता है बादल बनाता है फिर हवा में उनको तैराता रहता है वो तैरते रहते हैं बादल चलते रहते हैं और जब वो भारी हो जाते हैं बादल भारी हो जाते हैं मोटे मोटे हो जाते हैं फिर वो भार के कारण ज़मीन पर गिर पड़ते हैं तो बादल नष्ट हो जाते हैं और वर्षा हो जाती है इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है बादल को उत्पन्न करना उसका धारण करना और फिर उसका विनाश करना बादल नष्ट हो जाता है बरसात हो जाती है पानी ज़मीन पर गिरता है और खेतों में और तालाबों में और पहाड़ों पे बरसात होती है और सबको पानी मिलता है प्राणियों को भी और इस तरह से सृष्टि की व्यवस्था चलती रहती है तो ये सारा काम करने वाला ईश्वर है इस प्रकार से ईश्वर को कहा कि आप वृतहा असी हैं फिर अगली बात कही भद्रहा आप भद्र स्वरूप हैं भद्र कहते हैं अच्छा भद्र का अर्थ अच्छा है कल्याण है सुख है तो ईश्वर भद्र स्वरूप है ईश्वर बहुत अच्छा है कल्याण स्वरूप है सुख स्वरूप है सुख देने वाला है तो भद्रम कल्याणम जहां पूरा कल्याण हो जाए वास्तव में भद्र वो है जहां पूरा कल्याण हो जाए व्यक्ति का सारा सुख मिल जाए सारे दुख छूट जाए पूरा कल्याण का अर्थ यह है दुख एक भी ना रहे और सुख पूरी तरह मिल जाए पूरी इच्छा शांत हो जाए पूरी तृप्ति हो जाए उसका नाम है भद्रम तो आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में पहला पहला मंत्र बोलते हैं सुबह यज्ञ में ओम विश्वानी देव सवितर दुरीतानी परासु यद भद्रम तन्न आसु तो यहाँ भद्रम ये शब्द आया भद्रम तन्न आसु जो भद्र है कल्याण है पूर्ण सुख है वो आप हमको प्रदान कीजिए आसुआ हमें दीजिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हे ईश्वर आप हमें भद्र की प्राप्ति करा पूरा कल्याण प्राप्त करा थोड़े से काम नहीं चलता थोड़ा सुख मिलता है फिर छूट जाता है थोड़ी देर मिलता है फिर खो जाता है छूट जाता है और उससे हमारी तृप्ति भी नहीं होती थोड़ी देर ही मिलता है फिर खत्म हो जाता है तो इच्छा तो बनी रहती है और सुख मिलना चाहिए और मिलना चाहिए लगातार मिलना चाहिए लंबे समय तक मिलना चाहिए छूटना नहीं चाहिए तो वो है मध्यम जो इस तरह का सुख है लगातार मिलता है लंबे समय तक मिलता है बढ़िया ऊंची क्वालिटी का सुख होता है और उससे हमारी पूरी तृप्ति हो जाती है सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं प्राकृतिक सुखों को भोगने से इच्छाएं शांत नहीं होती बढ़ती जाती कम नहीं होती और भड़कती जाती और व्यक्ति अशांति का अनुभव करता है उसकी तृप्ति नहीं होती और मिलता भी थोड़ी देर भौतिक सुख थोड़ी देर मिलता फिर खत्म हो जाता तो भद्रम पूर्ण कल्याण पूरा सुख चाहिए तो कैसे मिलेगा उसका उपाय बताया उसी मंत्र में विश्व नी दुरानी पर ये उपाय है जिसको भद्रम चाहिए कल्याण चाहिए पूरा चाहिए वो होता है मोक्ष में तो भद्रम का एक सीधा शब्दार्थ हो गया मोक्ष यद भद्रम तन्ना आसुआ जो मोक्ष है जहाँ पर पूरा कल्याण हो जाता है वो आप हमें दीजिए ईश्वर कहता है ठीक है एक हाथ दे एक हाथ ले तुम मेरी बात सुनो मैं तुम्हारी सुनता हूँ तुम मेरी शर्त का पालन करो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा तो क्या शर्त है विश्व नी दूरिति ये हमारी शर्त है जितने दोष बुराइयां हैं अविद्या राग द्वेष काम क्रोध लोभ लोग ईर्ष्याभिमान जितनी सब दोष हैं विश्वानी दूरितानी इनको परासुओ हो इनको दूर कर दो मैं मोक्ष देता हूँ ले लो तो मंत्र में उसका उपाय बता रखा है विश्वानी दुरितानी पर सब दोषों को बुराइयों को छोड़ दो और फिर कहो यद भद्रम तन्ना हे ईश्वर अब हमने आपकी बात मान ली सारे दोष बुराइयाँ विद्या राग द्वेश अभिमान सब छोड़ दिया सब स्वार्थ छोड़ दिया अब आप हमको मोक्ष दीजिए तो ईश्वर कहता है ठीक है मैं दे दूँगा और ले जाओ तो इस प्रकार से ईश्वर भद्र स्वरूप है कल्याण करने वाला है मोक्ष देने वाला है सब उत्तम उत्तम सुखों की प्राप्ति कराने वाला है और अंत में कहा तुम क्रतु हो और आप सब जगत के कर्ता हो क्रतु कर्म करने वाला कर्ता तो ईश्वर को क्रतु नाम से भी कहते हैं ईश्वर सब जगत का करता है सारा संसार ईश्वर ने बनाया सूर्य चंद्रमा पर्वत नदियाँ समुद्र तारे और बड़े बड़े लोक लोकांतर बड़े बड़े सौरमंडल बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं और तरह तरह के पेट्रोलियम पदार्थ धातुएँ खनिज पदार्थ और मनुष्य पशु पक्षियों के प्राणियों के शरीर ये सब परमात्मा ने बनाए हमारे कर्मों का फल देने के लिए बनाए हमने जो पीछे कर्म कर रखे थे उनका फल देने के लिए ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई और फिर आगे ये बताया कि पिछले तो कर्मों का फल भोग लो और आगे मोक्ष की प्राप्ति करो सिर्फ कर्मफल भोगना ही उद्देश्य नहीं है उसमें तो फिर वो शांति नहीं मिलती ना पूरी शांति नहीं मिलती पिछला कर्मफल भोग लिया फिर आगे क्या करें अब आगे और अच्छे अच्छे काम करो बढ़िया कर्म करो निष्काम कर्म करो समाधि लगाओ परोपकार करो और शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी अविद्या को दूर करो मोक्ष में जाओ तो मुख्य प्रयोजन ईश्वर का जो सृष्टि बनाने का है वो मोक्ष प्राप्ति है मुख्य प्रयोजन है मोक्ष प्राप्ति पिछला कर्मफल भोगना गौण है, दोनों पर, ये है। जहां पर हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी जहां हमारी सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी पूरी तृप्ति हो जाएगी पूर्ण आनंद मिलेगा असली अंतिम लक्ष्य तो वो है और वो सिर्फ मोक्ष में ही हो पाएगा इसलिए वेद आदि शास्त्रों में बताया गया कि ईश्वर ने दो प्रयोजनों से ये सृष्टि बनाई एक तो अपने पिछले कर्मों का फल भोग ले में, और दूसरा आगे अच्छे अच्छे काम करें और मोक्ष की प्राप्ति करें इन दो में भी मुख्य है मोक्ष प्राप्ति अब सब लोग चल रहे हैं संसार में अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं कुछ लोगों को मोक्ष के बारे में जानकारी है ठीक ठीक जानकारी तो वो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा बहुत सारे लोगों को शब्दों से तो पता है कि हाँ मोक्ष होता है हमको मोक्ष चाहिए पर विधि नहीं पता रास्ता नहीं मालूम कि होगा कैसे ये नहीं पता वो बेचारे अविद्या में भटक रहे तो हाथ पैर मार रहे समय भी लगा रहे हैं पैसे भी खर्च कर रहे हैं शक्ति भी खर्च कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा उनको वो ठीक रास्ते पर नहीं है रास्ते का पता नहीं और बहुत सारे लोग हैं जो मोक्ष को जानते ही नहीं उनको पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है वो तो अपना बस आते हैं दुनिया में थोड़ा काम किया पैसे कमाए खाया पिया बूढ़े हो गए मर गए मरने के बाद फिर स्कूल जाओ फिर अगला जन्म तो अगर अच्छे काम किए थोड़े तो मनुष्य का जन्म मिल जाएगा और अच्छे काम नहीं किए तो फिर पशु पक्षी बनो और अपना दंड भोग तो बहुत सारे लोग बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनको मोक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं वो इसी चक्कर में ही चक्की में ही पिसते रहते हैं संसार की आते रहो जन्म लेते रहो थोड़ा सुख भोगो फिर बहुत सारा दुख भोगो और फिर अगला जन्म फिर अगला जन्म वो इस चक्र में ही पड़े रहते हैं तो बहुत अच्छी बातें बताई आज के मंत्र में ईश्वर के बारे में कि हे ईश्वर आप इस संसार के राजा हैं इस संसार के बनाने वाले हैं आप शांति स्वरूप हैं शांति देने वाले हैं आप सबका सार निकाल लेते हैं सबको जान लेते हैं कौन क्या सोचता है कौन क्या विचार करता है सबको समझते हैं सबके कर्मों का फल देते हैं ठीक समय पर देते हैं और तरह तरह के सृष्टि में आपने पदार्थ बनाए बादल आदि भी बनाए और सारी सृष्टि की व्यवस्था चलाते हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे सब दुखों को दोषों को दूर कर दीजिए और भद्रम जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कराइए इस प्रकार की बातें आज के मंत्र में बताई थी